श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौवन तेईस सितंबर अठारह श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं राखाल मास्टर राम हाजरा आदि भक्तगण उपस्थित हैं हाजरा महाशय बाहर के बरामदे में बैठे हैं आज रविवार तेईस सितंबर अठारह सौ भाद्रपदी कृष्ण सप्तमी है नित्य गोपाल तारक आदि भक्तगण राम के घर पर रहते हैं उन्होंने उन्हें आदर सत्कार के साथ रखा है राखाल बीच बीच में अधर के मकान पर जाया करते हैं नित्य गोपाल सदा ही भाव में विभोर रहते हैं तारक की भी स्थिति अंतर्मुखी है आजकल वे लोगों से विशेष वार्तालाप नहीं करते श्री रामकृष्ण अब नरेंद्र की बात कह रहे हैं श्री राम एक भक्त के प्रति आजकल नरेंद्र तुम्हें भी लाइक पसंद नहीं करता मास्टर के प्रति अधर के घर पर नरेंद्र नहीं आया एक साथ ही नरेंद्र में कितने गुण हैं गाने बजाने में लिखने पढ़ने में सभी में प्रवीण है उस दिन यहाँ से कप्तान की गाड़ी से जा रहा था गाड़ी में कप्तान भी बैठे थे उन्होंने उससे अपने पास बैठने के लिए कितना कहा पर नरेंद्र अलग ही जाकर बैठा कप्तान की ओर ताक कर देखा तक नहीं केवल पांडित से क्या होगा साधन भजन चाहिए इन देश का गौरी पंडित विद्वान था और अधिक भी शक्ति साधक साधक मां के भाव में कभी कभी पागल हो जाता था बीच बीच में कह उठता था हाय रे रे रे रे, निरालंबो लंबोदर जन कमयाणम उस समय सब पंडित निष्प्रभ हो जाते थे मैं भी भावाविष्ट हो जाता था मेरा भोजन देखकर पूछता तुमने भैरवी लेकर साधना की है एक करता भजा संप्रदाय के पंडित ने निराकार की व्याख्या करते हुए कहा निराकार अर्थात नीर का आकार यह व्याख्या सुनकर गौरी बहुत क्रुद्ध हुआ पहले पहल कट्टर शाक्त था तुलसी का पत्ता दो लकड़ियों के सहारे उठाता था छूता न था सभी हंसे इसके बाद घर गया घर से लौट आने के पश्चात फिर वैसा नहीं करता था मैंने काली मंदिर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था पर कुछ समय में वह सूख गया कहते हैं जहाँ पर बकरों की बलि होती है वहाँ पर तुलसी नहीं रहती गौरी सभी बातों की सुंदर व्याख्या करता था रावण के दस शिरों के बारे में कहता था दस इंद्रियाँ तमोगुण को कुंभकर्ण रजोगुण को रावण और शतोगुण को विभीषण कहता था इसीलिए विभीषण ने राम को प्राप्त किया था श्री राम कृष्ण मध्यान्ह के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं कलकत्ते से राम तारक शिवानंद आदि भक्तगण आकर उपस्थित हुए श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर वे जमीन पर बैठ गए मास्टर भी जमीन पर बैठे हैं राम कह रहे हैं हम लोग मृदंग बजाना सीख रहे हैं श्री रामकृष्ण राम के प्रति नित्य गोपाल ने भी कुछ सीखा है राम जी नहीं वह कुछ ऐसा ही मामली बजा सकता है श्री रामकृष्ण और तारक राम वह अच्छा बजा सकेगा श्री रामकृष्ण तो फिर वह मुंह उतना नीचा किए न रहेगा किसी दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर फिर ईश्वर पर उतना नहीं रह जाता राम मैं समझता हूँ मैं जो सीख रहा हूँ वह केवल संकीर्तन के लिए है श्री राम मास्टर के प्रति सुना है तुमने गाना सीखा है मास्टर हस जी नहीं यू ही ओम आम करता हूँ श्री राम तुम वह गाना जानते हो जानते हो जानते हो तो गाओ ना आर काज नाई ज्ञान विचारे दे माँ पागल करे अब मुझे ज्ञान विचार से काम नहीं है हे माँ मुझे तू पागल बना दे देखो यही मेरा असली भाव है